देहो दे प्रपश्यन्ति आत्मा छो देहतामस उच्य से तोरक्यं प्रपश्यम जानमर देहो देहो नित्यो, ही सद्रुपो, देवो, देवो नित्यो ही आगे 22 मशलों के लिए अवतरणिका देते हैं अपने कह दी की आत्मा प्रकाशक है प्रकाशरूप है आत्मा अगर प्रकाश रूप है प्रकाश रूप अर्थात तो कहा गया था देह ज्ञानमय ज्ञानमय का अर्थ टीका में कहते थे आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञानमय कहा गया ज्ञानमय का अर्थ ज्ञान टीका में प्रथम पंक्ति में कहा था प्रकाशरूप अर्थात आत्मा ज्ञानमय तथा प्रकाशमय ये जो आत्मा को आप प्रकाश रूप कहते हैं ये आत्म आत्मा प्रकाश तो आत्मन हाँ सृष्टि होने से प्रकाशत्व तो। कहते हैं आत्मन हाँ प्रकाशत्व किम नाम किम नाम अर्थात ये है क्या चीज किसको आप प्रकाश कहते हैं तो आत्मा प्रकाश है आत्मा में प्रकाशत्व में प्रकाशत्व क्या पदार्थ है इसका अर्थ पूछते हैं यतो आत्मनत्तभासनमीतिपीति्यशि तद् यत् आत्मन प्रकाश अग्न्यादि अग्नियादी दीप्तिर्न यतो निशी आंध्यम भवती यथो तो निशी आंध्यम भवति तथा तो आत्मन प्रकाशत्व प्रश्न हुआ था आत्मा का प्रकाशत्व क्या है अर्थात आत्मा को प्रकाश रूप कहते हैं ये आत्मा प्रकाश क्या चीज अर्थ तो क्या है कहते हैं यथ तो पदार्थ अवभाषण पदार्थों का जो अवभास हो रहा है हमको पता चल रहा है कि हम जान रहे हैं ये जो पता चल रहा है कि जान रहे है कहते है यही आत्मा का प्रकाश रूप है तो पत्थर वो कभी कुछ जान रहा है नहीं जानेगा तो कहते हैं यही जो पदार्थ पदार्थाषण होना यही आत्मा का प्रकाशक इसमें और थोड़ा प्रक्रिया आगे बताएंगे जैसे मनुष्य सचिद आनंद आत्मा कहा गया मतलब उसका जो स्वरूप इसी प्रकार की जो पत्थर है वो भी सचिद आनंद है नहीं है है अगर आत्मा का जो स्वरूप पत्थर का वही स्वरूप मनुष्य का वही स्वरूप तो पदार्थ अवभाषण जैसे कहते हैं कि प्राणियों को जीवों को होता है ऐसे पत्थर को भी होना चाहिए क्योंकि आत्मा का लक्षण कह दिया पदार्थ अवभाषण ये तो सभी में रहना चाहिए किंतु यहाँ कहेंगे कि अंतकरण तो है तो इसलिए विषय को भी अवभाषा कर देता है प्रक्रिया थोड़ा और अलग यहां बताएंगे अर्थात आत्मा विद्यमान है इसलिए पदार्थों का अवभाषण हो रहा है अगर यह नहीं रहेगा मतलब अवभाषण आत्मा का ये जो स्वरूप है प्रकाश स्वरूप ये नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ का भासन नहीं हो सकता है इसलिए सुसुप्ति से जब उठते हैं पहले कहते हैं कि पहले मैं हूं ये बुद्धि आएगा तो फिर आगे मैं शरीर हूँ मनुष्य हूँ ये सब बुद्धि धीरे धीरे आएगा आगे फिर कहा सोया हूँ क्या हूँ ये सब धीरे धीरे आएंगे ये जो प्रथम व्याप्ति है व्याप्तिषण हाँ। अवभाषण इसका स्वरूप है अर्थात तो ऐसा कह सकते कि जहा जहाँ अवभाषण होगा वहाँ वहाँ प्रकाशत्व तो रहेगा मतलब जो जो अभासन करने वाले होंगे वो सब प्रकाश रूपों होंगे इस प्रकार के कह सकते हैं दृष्टंत चक्षु चक्षु प्रकाश रूप कहेंगे तो क्यों कहते पदार्थ का अवभाषण कर देता है तो इसी प्रकार की आत्मा भी प्रकाश रूप है तभी पदार्थों का अववास करता है यहाँ पदार्थ का अर्थात आत्मा जो साक्षी है वो बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित होगा तो होने से बुद्धिवृत्ति को प्रकाश कर देगा सत्ता सत्ता हाँ सत्तास्पूर्ति भी कह सकते हैं ठीक है सत्तास्फूर्ति भी होगा स्फूर्ति अंशा जो स्फूर्ण अंश यहाँ मुख्यतः तो स्फूरण अंश को लिया जाएगा सत्ता अंश और स्फूर्ण अंश थोड़ा अलग है कि मैं हूँ और मैं जान रहा हूँ ये दोनों थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं तो यहाँ अवभाषण से मुख्यतः तो स्फूर्ति अंश को ले लिया जाएगा किंतु तो सत्ता के बिना तो स्फूर्ति नहीं हो पाएगी तो इसलिए सत्ता तो रहेगा ही रहेगा न अग्न्यादि दीप्तिवत अग्न्यादि आदि प्रकाश जैसा तो ये ये ऐसा नहीं है अग्न्यादि प्रकाश ये नित्य है न कादाचित्त है कादाचित कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा ये जो आत्मा का प्रकाश रूपत्व तो है ये इस प्रकार के अग्नि आदि जैसा नहीं है उत्पन्न होने वाला नाश होने वाला ये नहीं है आ, और क्यों उसके लिए एक हेतु देते हैं यह तो निशी आंध्यम अग्नि ये अगर रात में नहीं रहेगा तब आंध्य हो जाएगा अंधकार हो जाएगा किंतु तो ये आत्मा का विषय में इस प्रकार की नहीं है अग्नि है तो विषय प्रकाश होगा अग्नि नहीं है तो विषय प्रकाश नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की आत्मा है तो जानता रहेगा नहीं है तो नहीं इस प्रकार की नहीं होगा क्योंकि नहीं है ये घटेगा ही नहीं दूसरा चीज और एक यहाँ विचार है कि अग्नि जैसे प्रकाश करता है आत्मा अगर उसी प्रकार के प्रकाश करने वाला होगा तब रात्रि में अग्नि नहीं है आत्मा किंतु अग्नि जैसा प्रकाश करने वाला है तो फिर टॉर्च जरूरत होगा चलने के लिए कहीं आत्मा तो प्रकाश रूप है अगर आत्मा भी अग्नि जैसा प्रकाशक होगा तो अग्नि का अभाव में भी आत्मा प्रकाश करता रहेगा तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है ये सब पदार्थों का इसलिए अग्नि जैसा प्रकाशक वो नहीं है तो प्रकाश है उष्मा है या जितना है अच्छा ये ठीक है तो उसम शब्द का अर्थ तो थोड़ा मतलब आत्मा के विषय में बिल्कुल घटेगा नहीं यहां जो आत्मा प्रकाश रूप कहा जाने का तात्पर्य है जैसे ये भौतिक प्रकाश अग्नि को हम चक्षु के द्वारा देख लेते हैं तो आत्मा इसी प्रकार की कोई भौतिक प्रकाश नहीं है कि हम उसको किसी उपाय से और जान लेंगे इंद्रिय इत्यादि के द्वारा जान लेंगे किंतु अग्नि जैसे किसी विषय को सामने में है तो उसको प्रकाश कर देता है अर्थात तो हमारा चक्षु के द्वारा ग्रहण योग्य बना देता है अग्नि का प्रकाशत्व तो वही हो गया कि दूसरों को प्रकाश कर दिया इसी प्रकार की आत्मा भी प्रकाश रूप क्यों है कहते हैं वो दूसरों को प्रकाश कर देता है किसको करेगा कहते बुद्धि को करेगा उसका आगे पदार्थों को आत्मा सीधा प्रकाश नहीं करेगा बुद्धि के माध्यम में ही प्रकाश करेगा इसलिए जब तक बुद्धि नहीं आई है तब तक और कुछ भी चीज प्रकाशित नहीं होंगे आत्मा के द्वारा सुसुप्ति से जो बाहर निकलेंगे तो पहले बुद्धि आना है तो बुद्धि के द्वारा जगत प्रकाशित होगा आत्मा जो प्रकाशक है केवल इतना ही प्रकाशकर् तो बुद्धि को प्रकाश करेगा बुद्धि को प्रकाश करेगा अर्थात तो बुद्धि को, को सत्ता स्फूर्ति देगा तो फिर आगे जगत तो बुद्धि के माध्यम से जगत को भी सत्तास्फूर्ति देगा प्रथम में किंतु तो बुद्धि को आगे फिर जगत को सत्तास्पूर्ति देगा और बुद्धि से पहले कहेंगे अज्ञान है तो अज्ञान को भी सत्ता स्पूर्ति कर यही आत्मा ही देगा क्योंकि वो सत्ता केवल आत्मा का ही है अज्ञान उसमें अध्यस्त तो उसके आगे कार्य हो जाएगा बुद्धि इत्यादि ऐसा अच्छा तो ये अग्नि जैसा नहीं है ये अर्थात तो भौतिक नहीं है कादाचित का नहीं है इंद्रियग्राहीय नहीं है ये सब अग्नि में है तो वो सब आत्मा में नहीं है आगे टीका में आत्मन तत्त प्रकाशत्व क्योंकि श्लोक में दिया आत्मन तत्त तो आत्मनस तत्प्रकाशत्व कहते हैं बोधव्यम इतना और अध्यार कर लेना पड़ेगा अर्थात तो आत्मा का प्रकाशत्व क्या है या प्रश्न पूछे थे उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा का प्रकाशत्व वही जानना चाहिए क्या जानना चाहिए आगे कहते हैं बोधव्यम इसमें क्या प्रत्यय हुआ क्या सूत्र है तब्य तब्या, तब्या, तब्या धातु क्या हो जाएगा बुध अवगमन है ज्ञानार्थ का धातु है उससे आगे तब्य प्रत्यय हो गया तब्य प्रत्यय होने से बु को वो कैसे हो गया भू अंत लघु पदस्य उपधा में अगर लघु है तो उसको गुण हो जाएगा तब्य प्रत्यय पर में हुआ किम तद कहते हैं कि आत्मा का प्रकाश तुम तत् जो कि बोधव्यम अर्थात जानना चाहिए किंतत प्रश्न पूछते है क्या है आहता प्रतीक है आ, प्रतिक जैसा थोड़ा कर लेना चाहिए यदिति अर्थात यद पदार्थ अवभाषण इसको बताते हैं घट आदि वस्तु विषय प्रकाश इदमतया निर्देशमान विषय दर्शनम घट पट आदि वस्तु विषय प्रकाश इतने हो गए, होंगे तभी तो समास कैसे लेंगे घट, आगे? घटपट आदि दिवसन है ना घटपट आदि यश तो हो गया आदि आगे वस्तु के साथ कर्मचार है घटपट आदि वस्तु तो घटपट आदि वस्तु और विषय ये दोनों के बीच में समास होकर प्रकाश को कहेगा वस्तु वस्तुर तो यह जो है उसका विषय क्या हो गया वस्तु भट्ट पटादी वस्तु विषय कश्यु प्रकाश तो अभी समस्त पद क्या हो जाएगा भट्टी कश्य हो गया, गया, गया, गया? समस्त पद में आ गया अभी समासम घटपट घटपटादि वस्तु विषयो यश्य समस्त पद कितना हो जाएगा विषय आगे प्रकाश के साथ कर्मधार्य बहुबरी का अन्य पदार्थ के साथ कर्म धारे हो गया तो हो गया घटपटादि वस्तु विषय प्रकाश तो घटपट अर्थात प्रकाश का विषय हो गया घटपटादि वस्तु तो कैसे कहते हैं उसका स्पष्ट करते हैं इदम तया निष्यमान विषय दर्शनम इदम तया निर्दिष्यमान इदम कहते हैं घट को इदम कह सकते हैं अयम घट अयम पट कहेंगे तो इदम तया निर्दिष्यमान इदम तया अन्य पदार्थ हो गया निर्दिश्यमान विषय निर्देश्यमान कर्मणि सानच हुआ अर्थात निर्देश जो विषय होता है जिसको निर्देश किया जाता है तभी निर्दिष्य मान और विषय ये दोनों में क्या समास हो जायेगा कर्मचार क्योंकि निर्देश मान जिसको हम निर्देश करते हैं अयम घट अयम पट निर्देश करते हैं वही विषय हो गया क्योंकि ऊपर में दिया था घट पटादि वस्तु विषय तो घटपटादि ये सब इदम तय तो निर्देश किया जा सकते है तो कहते हैं वही सब विषय हो गया तो ये जो निर्देश मान विषय दमतया निर्दिश्यमान विषय यह विषय का जो दर्शनम विषय का दर्शनम इसी को प्रकाश कहा जाएगा विषय का दर्शन घटो पटो सामने में दिख रहा है इसका दर्शन तो ये प्रमाता को होता है दर्शन क्योंकि कोई चैत्र है देवदत्त वो कहता कि घटम अहम् पश्यामि तो यह दर्शन देवदत्त को हुआ तो किन्तु प्रकाश शब्द के दिए घटपट आदि वस्तु को विषय करने वाले जो प्रकाश ये हो गया दर्शन तो दर्शन का शब्द का यह अर्थ हुआ देवदत्त तो अगर घट को देखता है देवदत्त तो का क्या वृत्ति होगी घटाकार वृत्ति होगी अंतकरण में यह घटाकार वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित होगा तो, हो तो प्रतिबिंबित तो होने से वो जो चैतन्य चित्त प्रतिबिंब होगा उसको क्या कहा जाता है चिदाभास अब ये चिदाभाष वृत्ति में आया तो ये जो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति हो गया इसी को ही लोक में ज्ञान शब्द से कहा जाता है घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान हुआ अर्थात घटाकार वृत्ति हुआ और उसमें चिदाभास हुआ तो यहाँ विषय का दर्शन विषय का दर्शन अर्थात तो घट पट इत्यादि विषय का जो ज्ञान हो जाता है तो ये ज्ञान होना इसी को प्रकाश कहा गया वास्तविक प्रकाश हो गया आत्मा किंतु तो आत्मा होने से मतलब उसका विद्यमानता से ही वृत्ति विषय को प्रकाश कर दिया क्योंकि वृत्ति अगर होगी तो उसमें चैतन्य का चित्त का प्रतिबिंब होगा नहीं होगा निश्चित होगा क्योंकि वो तो नित्य पदार्थ है, तो यही उसका प्रकाश हो गया जो कि विषयों का दर्शन होता है अगर चैतन्य नहीं रहेगा विषयों का दर्शन होगा नहीं हो पाएगा तो या निर्दिश्यमान विषयों का जो दर्शन होता है इसी को प्रकाश कह दिया गया वास्तविक दर्शन प्रकाश सीधा नहीं है कैसे तो क्या ज्ञान तो को तो नहीं तो हाँ, मतलब वृत्ति में जो प्रतिबिंबित होता है उसी को ही वास्तविक अर्थात ऊपर शब्द हो गया घटपट आदि वस्तु विषय प्रकाश व्यस्त तो घटपट घटपटादी वस्तु विषय जिस प्रकाश का तभी घटपटादी आदि वस्तु विषय है जिस प्रकाश का तो वास्तविक शुद्ध चैतन्य घटपट को विषय कर लेगा क्या नहीं, नहीं करेगा अर्थात घटपट में प्रतिबिंबित तो हो जाएगा क्या नहीं, नहीं होगा तो घटपटादी वस्तु को विषय करने वाला हो जाएगा बुद्धि मतलब वृत्ति बुद्धि के वृत्ति होगी तो घटपटादी वस्तु विषय है जिस बुद्धि वृत्ति का उसको कैसे सीधा प्रकाश कहेंगे घटपटादी तो वस्तु विषय ये होंगे तभी तो अगर उसमें चिदाभास हो रहा है तब तो। जब तो वृत्ति में चिदाभास नहीं होगा तब तो ये विषय बना पाएगा क्या मैं देख रहा हूँ घट को ऐसा कहेगा क्या तो साक्षात तो लगेगा कि ये तो वृत्ति का ही बात हो रहा है किंतु ये वृत्ति तो भी विषय बनाएगा पदार्थों को जब उसमें चिदाभा होगा आ, ये अनुभूति ही स्वयं प्रकाश तो नहीं वो के हाँ, वहां का जो अनुभूति जो है तो वहाँ देखिये वहाँ किन्तु घटो इत्यादि का अनुभूति कहने से घटो इत्यादि का अनुभूति तो वृत्ति ज्ञान किंतु ये वृत्ति ज्ञान वास्तविक अनुभूति नहीं होगा प्रकाश नहीं होगा अगर उसमें चिदाभासन नहीं आएगा तो तो इसीलिए क्योंकि वास्तव ये प्रकाश रूप चैतन्य का ही है दृष्टांत तो देने से जैसे अंधकार में दर्पण है और वो दर्पण विषय को प्रकाश कर देगा क्या नहीं कहेगा किंतु दर्पण में अगर हम टॉर्च लगाएंगे तब तो वो दर्पण विषय को प्रकाश करेगा तो यह जो अभी दर्पण में प्रकाश करने का सामर्थ्य आया ये दर्पण का है ना टर्स का है तो इसलिए कहा जाएगा प्रकाश दर्पण का नहीं है प्रकाश तो टर्स का है किंतु हमको दिखता है प्रकाश कौन करता है अभी दर्पण ही करता है तो इसी प्रकार की यहाँ प्रकाश घटपट आदि वस्तु विषय है जिस प्रकाश का साक्षात तो वृत्ति तो का किंतु यह वृत्ति ये स्वयं प्रकाश वाला प्रकाश नहीं है इसलिए कहा जाएगा अर्थात चैतन्य उसमें आने से ही ये प्रकाश बनता है परंपरा से परंपरा से इसका कैसे औपचारिक मतलब इसलिए वृत्ति को जो ज्ञान कह दिया जाता है यह औपचारिक गौण प्रयोग वास्तविक वृत्ति ज्ञान नहीं है तो जैसे दर्पण प्रकाश नहीं है वो तो उसमें आया है इसीलिए दर्पण प्रकाश हो गया वेदन पुरे समय अच्छा ठीक है वो वहाँ क्या ना, ना अविन्न चैतन्य को लिया किंतु तो यहाँ प्रकाश शब्द से हम अवचिन्न चैतन्य को नहीं ले रहे हैं थोड़ा मतलब ये वरंग थोड़ा पंचदशी प्रक्रिया में थोड़ा घट सकता है तो ठीक है वो सब प्रक्रिया जो पढ़ेंगे लोग थोड़ा इदनतया नि निर्दिश्यमान विषय विषय का जो दर्शन हो रहा है तो वास्तविक जो विषय का दर्शन हो रहा है घटपट आदि का दर्शन हो रहा है ये वृत्ति ज्ञान के चलते हो रहा है किंतु ये वृत्ति ज्ञान का सामर्थ्य जिसके चलते हुआ वो हो गया वास्तव प्रकाशन वृत्ति तो जड़ है उसमें सामर्थ्य नहीं है दर्पण तो स्वयं प्रकाशन ही है तो इसी प्रकार की है। अच्छा ठीक आगे तरी अग्नि आदि प्रकाशवत विकारी अगर यह भी ये जो आत्मा प्रकाश यह अगर विषयों को प्रकाश करता है अग्नि जैसे विषयों को प्रकाश करता है ये भी ऐसे ही हो जाएगा अग्नि विकारी है परिवर्तनशील होता रहता है तरी अग्नि आदि प्रकाशवत विकारी तुम सियात ये भी विकारी हो जाएगा विकारी अर्थात उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा परिवर्तनशील होता रहेगा इस प्रकार की इसलिए उत्तरार्ध में कह रहे हैं नागनिया वो नहीं है ऐसा आगे टीका में इम आत्मदीप अग्नियादि दीप्ति वत न इम आत्मदीप आत्मदीप्ति में कैसा समा सकेंगे आत्मनह दीप्ति कह देंगे आत्मा का जो प्रकाश वास्तविक आत्मा ही प्रकाश है किंतु जब हम आ, आत्मा कहते हैं आगे देखिए शब्द है अग्नियादी दीप्ति बद क्या समझ कहेंगे ष्ठी कहेंगे इसलिए आत्मदीप्ति को भी षष्ठी कह देंगे किंतु वास्तविक आत्मनह दीप्ति आत्मा अलग है दीप्ति अलग है प्रकाश अलग ऐसा नहीं है तो इसको कहते हैं गौण मतलब इसका अभेद अभेदी कहते हैं अभेद है जो आत्मा है वही दिप्ति है प्रकाश है किंतु ष्टी कह देते हैं अभेद अभेदी इसके लिए क्या दृष्टांत तो देते हैं अभेद अभेदी में दृष्टांत तो? राहु हो शि जो राहु है वही तो शिरो भाग को राहु कहते हैं फिर राहु हो राहु कहा शिरो कैसे हो जाएगा वो तो स्वयं ही वही तो इसको अभेदी कहते हैं ये जो आत्मदीप्ति प्रकाश रूप है वो अग्नि का दीप्ति जैसा नहीं है अग्नि का दीप्ति कैसी होती है कहते हैं कदाचित उत्पत्ति विनाशादि विकारवती न अग्नि का जो दीप्ति है वो कभी उत्पन्न होगा कभी नाश होगा किंतु यह ऐसा नहीं है सर्वदा वर्तमान रहेगा तत्र हेतु माह अभी आत्मदीप्ति ये सर्वदा रहने वाली है इसमें हेतु देते हैं ध्यम यथोन श्लोक का चतुर्थ पद में है तो तथा यत कारण यत का अर्थ हो गया यस्मात। यस्मात जिस कारण से निशील निशी अर्थात रात्रो रात्रि में अग्न्यादि प्रकाश रात्रा बग्नियादि क्या सूत्र लग गया ये रात्रो अग्नि आदि प्रकाश एकस्मिन देश अग्नियादि प्रकाश क्या विभक्ति है ये? प्रथमा एक बचन कैसे होगा प्रक्रिया बताइए अग्नि आदि प्रकाश विसर्ग हो जाएगा नहीं होगा तो अग्नि आदि प्रकाश सकार रह जाएगा आगे ससुरु आगे कर वो, वो, वो, वो। योशी। आगे। मैं हलिसर वै नहीं लगेगा पर मैं हल नहीं है तो अग्नि आदि प्रकाश यथा अग्नि आदि प्रकाश अभी इसमें समास कैसे कहेंगे अग्नि आदि प्रकाश में पहले अग्नि आदि में सृष्टि हो जाएगा अग्नि आदि आदि अग्नि क्या कहेंगे अग्नि आदि अग्नि के आगे कोई हमेशा विभक्ति समाज पूछने का तात्पर्य विभक्ति वचन स्पष्ट होना चाहिए और नहीं तो खाली पद में कर देना वो तो थो थोड़ा बुद्धि में आ जाता है वो अग्निर हाँ। अग्नि आदिर यह भय क्यूँ होता है भाई गलती हो जाएगा तो गलती हो जाने से सुधार करेगा ना हम तीन बार क्यों पूछेगा तो गलती हो जाएगा वही तो ये पढ़ते क्यों ये सब कहते गलती होगा तो सुधार होगा इसलिए निर्भय होकर के बोलना ठीक तो, है अग्निर आदिर यश तो समस्त पद क्या हो जाएगा अग्नि आदि ही आगे प्रकाश के साथ कर्मचार तो कैसे कहेंगे अग, नह, नह, नह, आप नहीं बोलना बोलिए आप लोग अग्नि आदि के आगे कोई विभक्ति रहेगी ना नहीं। नही अशोक कह सकते हैं है कह सकते हैं अशोक प्रकाश अग्नि आदि अशोक प्रकाश अग्नि प्रकाश अग्नि यही प्रकाश है एक देशे सती एक देशे। इसमें क्या समास हुआ एक समास है? नहीं देखकर के बोल देना इसमें समास है देशे से देशे सती अपि होने पर भी तद् अन्यत्र लोक से आध्यम स्वग्रह अक्षम होती अग्नियादी प्रकाश एक देश में होने पर भी एक स्थान पर होने पर भी तद् अन्यत्र तस्मात् अन्यत्र अन्य स्थान पर लोगों का आंध्य आंध्य अर्थात तो, रूपग्रह अक्षम ऊप रूप का ग्रह तस्मत तो, समर्थन नहीं होते हैं बहति न एतादृशी आत्मदीप आत्मदीप्तीर एतादृशी न आत्मदीप्ति इस प्रकार की नहीं है किस प्रकार की नहीं है अग्नि जैसा नहीं है तो अग्नि आदि कैसा था एकत्र विद्यमाना च एकत्र अविद्यमान ऐसा अग्नि थे तो एकत्र विद्यमाना और एकत्र अविद्यमान ऐसा नहीं है पहले न दे दिया न च एतादृशी तो परिचिन्ना ची आत्मदीप्ति इस प्रकार की परिचिन्ना नहीं है अग्नि आदि दीप्ति परिचिन्ना है एक स्थान पर है अन्य स्थान पर नहीं है किंतु दीपादि रूप से अग्नियादि प्रकाशिका आत्मदीप्ति एक देश में है एक देश में नहीं है इस प्रकार की परिच्छिन्ना नहीं है किंतु दीपादि रूप से अग्नि प्रकाशिका प्रका� दीपादि रूप इसमें समास दीप आदि आदिर ठीक है दीपादि दीप आगे दीपादि दीप रूप रूपम यस रूपम अर्थात स्वरूप दीप ही स्वरूप दीप ही, ही प्रकाश है दीपक कहने से जो शिखा अंश है उसी को दीपक कहा जाता है और जिसमें तेल रखते हैं वो दीप नहीं है दीपक कहने से शिखा अंश को जो जलता हुआ उसको ही दीपक कहा जाता है दीपादि रूप दीपादि रूप अग्न्यादि अग्नि आदि तो अग्न्यादि से और प्रकाश इसमें क्या समास होगा कर्मदारा जो अग्न्यादि है वही प्रकाश है तो यह जो आत्मदीप्ति है वो अग्न्यादि जैसा नहीं है अपितु दीपादि रूप जो अग्न्यादि प्रकाश है उसका भी प्रकाशिका अर्थात आत्मा है तो भी आगे दीपादी प्रकाश अर्थात आत्मा है तो तभी सूर्य कभी तो आत्मा नहीं है तो फिर सूर्य भी नहीं है कहते हैं आत्मा है तभी प्रथमे आत्मा है तो प्रथमे बुद्धि बुद्धि है तो फिर तो आगे चक्षु और चक्षु है तो भी सूर्य अगर चक्षु नहीं है जगत में अगर किसी प्राणी का चक्षु नहीं रहेगा फिर सूर्य पदार्थ में क्या प्रमाण होगा तो कहीं तो इंद्रिय हो जाएगा अंध कैसे सूर्य को जान लेते हैं कहते तो इंद्रिय ठीक है चलिए अगर इंद्रिय नहीं रहेगा तो फिर सूर्य में कोई प्रमाण रहेगा कहते सूर्य है नहीं तो इसी प्रकार अर्थात के अर्थात वस्तु की सिद्धि प्रमाण के अधीन होता है प्रमाण है तो वस्तु स्वीकार किया जाएगा शब्द प्रमाण से शब्द प्रमाण से अर्थात अगर जगत में किसी का भी नहीं है मतलब ये चक्षु नहीं है और ये तुगिंद्रिय नहीं है तो फिर शब्द प्रमाण ठीक है वो भी माना जाएगा मतलब ऋषि जो कि दिव्य ज्ञान वाले हैं वो कह देंगे ठीक है जैसे धर्मा धर्म के बारे में कह देते हैं वो तो किसी का तोगिंद्रिय चक्षुर ग्रहण नहीं होता है फिर भी जैसा थोड़ा अनुमान करते हैं इसी प्रकार के हो सकता है शब्द प्रमाण लिया जा सकता है अग्नियादि प्रकाश प्रकाशिका अर्थात जो सब प्रकाश रूपर भौतिक प्रकाश है उसका भी प्रकाशक है तदभावे तो च इसलिए ये बृहदारण्य का चतुर्थ अध्याय का तृतीय ब्राह्मण उसको कहते हैं ज्योतिर्ब्राह्मण तो ज्योतिर्ब्राह्मण को भगवान भाष्यकार एक श्लोक में बद्ध कर दिए हैं किं ज्योतिष तब भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपाधिकम कहते हैं तव अहनि किम ज्योतिष दिन में क्या ज्योतिष किसके द्वारा पदार्थ जानते हैं तो कहते हैं भानुमा अर्था भानुसूर्य रात्रो कहते हैं रात्रि में प्रदीप यही हमारा प्रकाश है तो कहते हैं कि किं में दर्शन विधो रवि और दीप ये दोनों आपका प्रकाश हुए तो ये दोनों को आप किसी प्रकार से जानते हैं कहते हैं स्यादेवम स्यादेवम आचार्य का वाक्य है ठीक है ये हुआ रवि दीप दर्शन विधो किम अर्थात ये दोनों को जब आप जानते हैं अभी रवि और दीप ये प्रकाशक नहीं रहे ये प्रकाश्य हो गए ये प्रकाश्य को किसके द्वारा जानते हैं है सिया देव रविधि विधो चक्षुतिव रवि पदर्शन विधो चक्षु रीति दीपा दर्शन विधौ चक्ष ज्योतिराख्याम ज्योतिराख्या में रवि दीप दर्शन विधौ किम ज्योति किम ज्योति में सब बहुप्रिय किम ज्योतिर यश तब त्यादेव तो कह करके पूर्व को कह दिए आगे फिर रवि दीप दर्शन विधौ तुम किम ज्योति आपका आप किस ज्योति वाला हो आगे कहते हैं चक्षु चक्षुत्य निमिलनादि समये किम किम धीरधियो चक्षुस्त निमिलनादि समये किम धीर दर्शने दर्शने तो अभी रवि और दीप इसको जानने के लिए क्या प्रकाश है कहते हैं चक्षु अर्थात ये रवि सूर्य और दीप इसको प्रकाश करता है हमारा चक्षु और चक्षु दर्शन है कहते हैं अर्थात बुद्धि है तभी तो चक्षु बुद्धि नहीं है तो फिर चक्षु नहीं है सुसुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है फिर चक्षु नहीं है और धीवो दर्शने कहते हैं किम धीर धीव दर्शने आगे कहते हैं तत्रह उत्तर देता है शिष्य कि तत्रह अर्थात बुद्धि को मैं ही जानता हूँ अर्थात मैं बुद्धि को जाना बुद्धि चक्षु को जाना और चक्षु दीप और रवि को जाना रवि और दीप ये सब बाहर जगत को जानते हैं अर्थात प्रकाश का क्रम इसी प्रकार की चलता है तो अंतिम में, में अहम तत्र फिर कहते हैं कि भगवान परमकम ज्योतिर अर्थात आप ही परम ज्योति श्रेष्ठ ज्योति हैं अर्थात प्रथम में ये आत्मा आत्मा के मैं मैं हूं तो आगे फिर बुद्धि वहाँ बताते हैं तो, है। तो लोकस्य रूप ग्रह अक्षमत्व भवती अच्छा किंतु दीपादि रूप अग्न्यादि अग्नियादि प्रकाशिका दीपादि रूपो जो अग्न्यादि प्रकाशक कहते हैं लोक में उसका भी प्रकाशिका है ये आत्मा वो सबका प्रकाशिका अर्थात ये प्रक्रिया से तो प्रथमे बुद्धि बुद्धि के आगे चक्षु चक्षु के आगे ये सब प्रकाशक हो जाएंगे और तदभावे अगर अभी ये दीप इत्यादि नहीं है फिर अंधकार रहेगा अंधकार को हम जानते हैं जानते हैं कहते हैं तद अभावे तद, अभावे, तद से तदप से दीपादी अभाव अंधकार so, से प्रकाशिका प्रकाशिका कौन हो जाएगी अभी आत्मदीप्ति अर्थात तो उत्पत्ति नाश रहता च क्योंकि प्रकाश है तो उसको प्रकाश करता है और प्रकाश नहीं तो अंधकार को भी प्रकाश करता है नाश रहिता च सदा उत्पत्ति उत्पत्तिनास रही समाश कैसे कहेंगे उत्पत्तिश्च उत्पत्तिश्च इति उत्पत्ति उत्पत्ति नाश कह दिए उत्पत्तिनास आगे रहित अर्थात उसे ना, ना, ना रहिता दीप्ति सदा सर्वत्र पूर्णा एव अस्ति सर्वत्र पूर्णा है दीप्ति स्त्रीलिंग हो गया तो पूर्णा ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया अर्थात ये अग्नि आदि दीप्ति जैसा ये नहीं है अर्थात अग्नियादि दीप्ति परिचिन हो गया एक देश में है एक देश में नहीं है इस प्रकार की यह आत्मदीप ऐसे नहीं है व्यापक है सदा रहता है आगे दूसरा प्रकार की देते हैं ये यम आत्मदीप्तिर अग्नि आदि दीप्ति सदृशी न यह जो आत्मदीप्ति है अग्नियादि दीप्ति के सदृशी अग्नि का जो दीप्ति उसके जैसा नहीं है कुतः क्यों नहीं है यतह यतह आंध्यम निशि कहा गया तो यत कारणात्शि निशि रात्रो आंध्यम आध्यम अर्थात अंधकारो भवति तो अग्नि नहीं रहने से रात्रि में अंधकार हो गया अतस्तद विलक्षण आत्मदीप्ति अगर आत्मदीप्ति भी अग्नि जैसा होती तब तो अग्नि नहीं रहने पर भी रात्रि में आत्मदीप्ति प्रकाश कर देना चाहिए किंतु आत्मदीप्ति अग्नि से भिन्न है गेय अग्ञा जानना चाहिए ये आप लोगों का कृत्य प्रत्यय हो गया ये गेयया कैसे बनेगा अचो यथ से यत हो जाएगा धातु क्या है ज्ञा ज्ञा वो बोध ने अचो यत आगे का आकार को हो गया यति ये पर्व रहने पर पूर्व का हो गया तो हो गया गें। गें आगे ये सर्वधातु ना घी दीर्घ से घी हो गया सर्वधातु कारधातु के गुण हो जाएगा तो घे हो गया घे ये अजा देता क्यूँकी दीप्ती स्त्रीलिंग हो गया यदि अग्न्यादि दीप्ति सदृशी भवे अगर आत्मदीप्ति भी अग्न्यादि दीप्ति के बराबर हो जाएगी तो तरी अग्न्यादि दीप्तिया यथा अंधकार नाशो भवति अग्न्यादि दीप्ति के द्वारा अंधकार का नाश होता है तो अगर आत्मदीप्ति भी अग्न्यादि दीप्ति जैसे हो जाएगी तथा आत्मदीपिया अंधकार से नाश आत्मदीप्ति भी अंधकार का नाश कर देना चाहिए तो अगर ऐसा हो जाता तो कितना आराम हो जाता <laughs> तो कहीं भी चला जा सकता है रात को कोई कठिनाई नहीं, नहीं है परंतु किंतु आत्मन सत्ता प्रकाशाभ्याम सर्वत्र सर्वदा विद्यमान अभी अंधकार से नाशो नवती ना आत्मा अपना सत्ता और प्रकाश जो आ, सत्ता और स्फूर्ति कहते हैं प्रकाश अर्थात स्फूर्ति अंश सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है आत्मा तभी हम कहते हैं पाषाणो अस्ति और पाषाणो अस्ति पाषाण अर्थात है बोलकर के हमको पता भी चल रहा है तो ये दोनों अंश सत्ता और स्फूर्ति ये जगत में सर्वत्र दिखता है आनंद अंश नहीं पता चलता है सर्वत्र सत्ता प्रकाश अभ्याम ये जो जड़ है वास्तविक जड़ में केवल सत्ता अंश ही प्रकाश होता है क्योंकि जड़ में स्फूर्ति अंश प्रकाश नहीं होता है जब हमारी बुद्धि उसके साथ संबंध हो जाता है अंतकरण तभी वो स्फूर्ण हो जाता है तो अर्थात ये जो बुद्धि जो जड़ पदार्थ होते है उसमें सच्चिदानंद वो भी सचिदानंद है ब्रह्मरूप है किन्तु जड़ पदार्थ में केवल सद अंश की अभिव्यक्ति हो रही है और जो बुद्धिवृत्ति है उसमें सत अर्चित दोनों अंश की अभिवृत्ति क्योंकि बुद्धिवृत्ति कहते हैं मैं जानता हूं इस प्रकार कहता है और वो वही बुद्धिवृत्ति जब सात्विक हो जाएगी तब सत और आनंद का भी अभिव्यक्ति हो जाएगी क्योंकि सात्विक का धर्म होता है कि अभेद राजस्थानों हो जाने से भेद करवाएगा तो सात्विक अभेद अभेद जब ज्ञान होगा तब तो आनंद का प्रकाश होगा तो जितना जितना सात्विकता बढ़ता है उतना उतना अभेद ज्ञान होता है क्योंकि गीता में अभेद ज्ञान के लिए अष्टादश अध्याय का बीसवा श्लोक है सर्वभूतेशु येकम अव्यय वीक्षते अभिभक्तम विभक्तेशु तज ज्ञान विद्धि सात्विकम विभक्तेशु अविभक्तम का ज्ञान जो करवाएगा तो विभक्त ऐसा लगता है किंतु उसमें अविभक्त का ज्ञान होगा वो सात्विक ज्ञान हुआ अविभक्त ज्ञान हुआ तो परिच्छेद तो ज्ञान नहीं रहा परिच्छेद तो ज्ञान होगा तो आनंद का अभिव्यक्ति नहीं होगी परिच्छेद ज्ञान चला जाएगा तो आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी इसलिए जो पिता होता है पुत्र को देखने से आनंद होता है क्यों पुत्र के साथ वो परिच्छेद नहीं मान रहा है जिस जिस के साथ परिच्छेद नहीं मानेगा उस उसका दर्शन से उसको आनंद होगा और को जगत में कहीं भी परिच्छिन भाव नहीं रहेगा उसको सर्वत्र सर्वदा आनंद रहेगा नहीं रहेगा यही सारा साधना है सात्विकता बढ़ाना सत्ता प्रकाश अभ्याम सर्वत्र सर्वदा विद्यमी आत्मा सत्तार प्रकाश के द्वारा सत्ता प्रकाश अभ्याम अभ्याम प्रकाश कैसे कहेंगे सत्ता प्रकाश हो क्योंकि उत्तरपद हो गया प्रकाश पुंगलिंग परवलिंगम उत्तर पद प्रकाश पुंगलिंग है इसलिए सत्ता प्रकाश हो के द्वारा के साथ सर्वत्र सर्वदा विद्यमान अपी विद्यमान ये तो किसके साथ अन्वय होता है यहाँ विद्यमान सत्ता प्रकाश का तो किंतु है है ना इसका... कौन सत्ता प्रकाश सत्ता प्रकाश के द्वारा आत्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है होने पर भी अंधकारस्य नाशो न अगर आत्मा का दीप्ति अगर ये अग्नि दीप्ति जैसा हो जाती तब अंधकार का नाश हो जाना चाहिए अतः आत्मदीप्ती अग्नियादि दीप्ती सदृशी न इसलिए आत्मदीप्ति अग्निदि दीप्ति के सदृशी नहीं होगी किन्तु हम अग्नियादि दीप्ती भाति इदम आंध्यम भाति इत्यादिया कारण अन्यस्य प्रकाशिका च प्रकाश प्रकाश सर्वेर अग्नियादीराध्य जैसे नहीं है आत्मदीप किंतु भाति इस प्रकार की अग्नि अगर है तो पता चलता है कि यम अग्न्यादि दीप्तिर दीप्तेर भाति और अगर नहीं है तो आंध्यम भाति ये भी पता चलता है इत्यादि आकार अग्न्यादि आदि दीप्तेर आंध्य अग्नि आदि दीप्ति ये भी पता चलता है और आंध्य इसका भी प्रकाश हो रहा है और अन्यस्य सर्वस्य च बट पटा नदी पर्वत सर्वस्व प्रकाशिका ये प्रकाशिका कौन हो गई आत्मदीप्ति आत्म तो अविरोधिनी आत्मदीप्ति आत्मदीप्ति किसी के साथ अर्थात ये विरोधी नहीं है अविरोधिनी जैसे अग्नि आदि अग्निदिप्ति अंधकार के साथ विरोधी है नहीं है विरोधी है इसलिए अगर अग्नि आदि दीप्ति रहेगी तो वहां अंधकार रह जाएगा क्या तो अग्नि आदि दीप्ति कभी अंधकार को प्रकाश कर देगा किंतु तो आत्मदीप्ति अंधकार को ही प्रकाश करेगा इसलिए ये किसी के साथ विरोधी नहीं है जितना जितना विरोधी तो हट जाएगा उतने उतने हम आत्मा बन जाएंगे हम आत्मा है किन्तु तो ऐसे विरोधी तो ये पाल करके रखे हैं। इसके साथ नहीं चलेगा उसके साथ नहीं चलेगा तो ये तो नहीं घटेगा वो तो नहीं घटेगा करते करते हम कितने संकीर्ण हो गए परिचिन्न हो गए सबके साथ चलना कहते ये आत्मदीप्ति कहीं विरोध भाव नहीं है आत्मदीप्ति अग्नि को भी प्रकाश करेगी और अंधकार को भी प्रकाश कर देगी तो स्व प्रकाशा एवं अभ्युपैतव्या तो आत्मदीप्ति ये स्व प्रकाश सभी को प्रकाश करेगा अभ्यु अभ्युपैतव्य अभ्युपैतव्य अर्थात तो स्वीकार्या स्वीकार करना चाहिए किसके द्वारा सर्वे ही तो सर्वे ही कहते हैं आम आदमी सभी साधारण लोग इसको मान लेंगे कहते आत्मज्ञान आरूढ़ अर्थात तो ज्ञान भी सभी ज्ञानी लोग इस प्रकार की स्वीकार करते हैं अर्थात आत्मा ये सभी पदार्थों को प्रकाश करेगा तस्मा नामपि दीपिका इसलिए ये जो आत्मा दीप्ति हो गई ये अग्नियादि जो दीप्ति है उनका भी दीपिका दीपिका अर्थात प्रकाश करने वाला दीपिका में क्या सूत्र लगा ये कौ कहा से आएगा दीपिका में कौ कहा से आएगा दीपिका अर्थात तो प्रकाश करने वाला बहुब्री कर। किसका है दीपिका दी को है के है कि के को है पी की कह दीप पाचक क्या सूत्र लगता है उसमें नूल्तिचो, नूल्तिचो, तो नूल त्रिचो तो अणूल को अणूल का बसेगा वो वो को हो जाएगा नुल नुल को, वो ना, वो से अको हो जाएगा इस प्रकार की यहाँ धातु है दीप तो दीपो से अभी नूल त्रिचो हो जाएगा तो वो हो जाएगा वो को हो जाएगा अक तो हो जाएगा दीप कंगलिंग है तो दीप क हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाने से दीपिका जैसे कारक पुंगलिंग होगा स्त्रीलिंग होने से कारिका पाचक स्त्रीलिंग हो जाने से पाचिका क्या सूत्र है वो प्रत्य्त कारतुर्यात ईदाप्य सुप स्त्री प्रकरण में सूत्र है तब क्या हाँ दीपी दीप्त ये दिवादिगण्य धातु है दीपिका अर्थात अग्नि आदि दीप्तियों का भी ये दीपिका प्रकाशिका अच्छा अन्य साधन निरपेक्षा या दीप्ति तो इसलिए सभी को प्रकाश करेगा फिर इसको भी प्रकाश करने वाला और कोई होगा क्या दोष हो जाएगा अनवस्था हो जाएगी इसलिए कहते हैं अन्य साधन निरपेक्ष या दीप्ति ऐसा आत्म प्रकाश इतिभाव अन्य साधन को अपेक्षा नहीं करेगी तो सो प्रकाश ये कहा गया इसलोक उच्चारण करेंगे सकाशाष्टी ओं पूर्णम्त पूर्णमित पूर्ण पूर्णम दश्यते पूर्णश पूर्णमाता पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शांति शंकरण शंक्यं वादराय शुक्रभाष वंदे मत ईश्वरो